श्री विष्णु विषुसहस्रनाम शाक्यम अथ सहस्रनाम अमसह आदिदी श अर्थरे प्रसिद्धा आदि तद्भूति तदेदा तस्विरी तस्तु तस्तुत भूतात्मा चेन्द्रिया च प्रधान भात् पर चमेका तो पंचधास्थित ज्योतिषी विष्णु भुवनाषुवनाष्णुर्गीष भिष्नु, नदुद्रश्च सर्व यदस्तना च विप्रवर्य विष्णु पुराणे इन सहस्त्र नामों में आए हुए आदित्य आदि शब्दों के दूसरे अर्थों में प्रसिद्ध सूर्यादी अर्थ भी भगवान की ही विभूति होने के कारण उनसे उनका अभेद है इसलिए इन शब्दों का प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण करने से भी भगवान की ही स्तुति होती है जैसा कि विष्णुपुराण में कहा है भूतात्मा इंद्रियात्मा प्रधान आत्मा आत्मा और परमात्मा ये सब आप ही हैं आप एक ही हैं इन पांच रूपों में स्थित हैं नक्षत्र विष्णु है भुवन विष्णु है तथा वन पर्वत नदिया और दिशाएं भी विष्णु ही हैं है जो है और जो नहीं है वह सब एक एक कुछ एक मात्र भी है आदित्या विष्णु इत्यारभ्य अथवा बहुत किम ज्ञातेन तवाजुन विष्ठभ्यादम कृष्णम एकांसे निथित जगत इति पर्यतम गीतासु ब्रह्मेदम विश्वमिद वरिष्ठ पुरुष एवेदम विश्वमित श्रुति गीताजी में आदित्यों में मैं विष्णु हूँ यहाँ से लेकर हे अर्जुन इन सब के बहुत जानने से क्या है मैं अपने एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ इस वाक्य तक यही बात है तथा यह संपूर्ण विश्व परमोत्कृष्ट ब्रह्मी है यह पुरुषी है इत्यादि इत्यादिश्रुतिया भी यही कहती है विष्णुवादिश्दनुक्ता वृत्ति अर्थ पौनरुक्त श्रीपतिर्माधव इत्यादीना वृत्तिक शब्दभेदापौनुक्त अर्थकौन दोषा ना सहस्त्र से हक में एकम दैवतम पृष्ठेरेक दैवत विष्णु आदि शब्दों की पुनरुक्ति होने पर भी वृत्ति के भेद से अर्थ का भेद होने के कारण उनमें पुनरुक्तता नहीं है तथा श्रीपति माधव आदि शब्दों की वृत्ति एक होने पर भी शब्द भेद होने से उनकी पुनरुक्ति नहीं है अर्थ की एकता होने पर भी यहाँ पुनरुक्ति दोषावह नहीं हो सकती क्योंकि ये सहस्त्र नाम एक देवता कौन है इस प्रकार पूछने के कारण एक देवता विषयक ही है यिंग शब्द प्रयोगस्तः विष्णु विशेष्यत्र स्त्रीलिंग शब्दस्त्र देवताशिष्यते यपुंसकलिंग शब्दस्तः ब्रह्मेथि विशेष्यते इन में जहाँ पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हो वहाँ विष्णु जहाँ स्त्रीलिंग शब्द हो वहाँ देवता और जहाँ लिंग हो वहाँ ब्रह्म को विशेष समझना चाहिए यतः सर्वाणी भूतानी इतरभ्य जगत उत्पत्ति स्थिति लय कारणस्य ब्रह्मण एक दैवतना आदावुभय विधं ब्रह्मा विश्व शब्दे नोच्यते यतः सर्वाणि भूतानि यहाँ से लेकर संसार की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण रूप ब्रह्म को ही एक देवता रूप से कहा गया है इसलिए निरुपाधिक और सोपाधिक दोनों प्रकार का ब्रह्म पहले विश्व शब्द से बतलाया जाता है ओम विश्व विष्णु सद्कार भूतकृद्भूतभृद्भाव भूतात्मा भूत, भूत, भूत, भूत भाव पहला विश्व दूसरा विष्णु तीसरा चौथा वचटकारूतभव्यवत्त प्रभु पांचवा भूतकृत् छः सातवा भाव आठवा भूतात्मा नवा भूत जगतः कारणत्वेन जगत कारण विश्वते ब्रह्मा आद तो कार्य शब्देन कारण ग्रहणम् कार्यभूत विंचादि नामभि उपपन्यासुतिर विष्णु रिति दर्शयतु विश्व अर्थात जगत का कारण होने से ब्रह्म को विश्व कहा गया है पहले यहाँ यह दिखलाने के लिए कि कार्यभूत वृंची आदि नामों से भी विष्णु की स्थिति उपपन्न हो सकती है विश्व इस कार्य शब्द से कारण ब्रह्म का ग्रहण किया गया है यद्वा परमस्मात् पुरुषाण भिन्नभिद विश्व परमातस्तेन विश्वम से ब्रह्म ब्रह्मेदम विश्वमिद वरिष्ठ पुरुष एवेदम विश्व इत्यादिश्रुतिभ्य न किंचित परमार्थतः सदस्त अथवा यह विश्व वास्तव में परम पुरुष परमात्मा से भिन्न नहीं है इसलिए विश्व ब्रह्म को कहा गया है यह विश्व परमोत्कृष्ट ब्रह्म ही है यह सबुर है इत्यादिश्रुति से भी वास्तव में ब्रह्म से अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है अथवा विशती विश्व ब्रह्म तत्सवा तदैवाणुप्रविशतुते किंच संहृत विशति सर्वाणी भूतां ब्रह्म य संविशति इति यथा यथाही सकलम जगत कार्यभूत विश्वम ब्रह्म इति अथवा प्रवेश करता है इसलिए ब्रह्म विश्व है जैसा कि श्रुति कहती है उसे रचकर उसी में प्रविष्ट हो गया अथवा जिसमें मरकर कर प्रविष्ट होते हैं इस श्रुति के अनुसार प्रय काल में समस्त प्राणी इसमें प्रवेश कर जाते हैं इसलिए ब्रह्म ही विश्व है इस प्रकार वह रूप संपूर्ण जगत में प्रविष्ट है तथा संपूर्ण जगत उसमें प्रवेश करता है इसलिए दोनों ही प्रकार से ब्रह्म विश्व है अर्मा अन्यत्र अदर्मा वेद यदन तपास सर्वाणी यद्व यदीक्षत ब्रह्मचर्य तरह तत्ते पदम संग्रहण प्रबिम्यों त ब्रह्मा ए त्येवाक्षर ब्रह्म ए तद्धे जो परम ए तेवाक्षर ज्ञावा इति तस् तत्म काठोपनिषद में धर्म से अलग है और अधर्म से भी अलग है इस प्रकार प्रसंग आरंभ करते हुए कहा है सब वेद जिस पद का प्रतिपादन करते हैं तथा सारे तप जिसे प्राप्त कराते हैं जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस पद का मैं तुमसे संक्षेप में वर्णन करता हूँ वह ओम बस यही है यह अक्षर ही ब्रह्म है यह अक्षर ही परम श्रेष्ठ है इस अक्षर को जान लेने पर जो जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाती है एक तद्वयी सत्यकाम परम चापरम च ब्रह्म यदो यदोंगार त्रिमात्रेण इतुपक्रम्य यनरेतम ऋमण ओमतेनवाषमी प्रश्नोपन ओंति ब्रह्म इति ओमतीदुर्वेदारण्यके सर्वाणि सर्वाणी पणा सन्तण्या मोंकारेण सर्वा वाकस्या ओंकार एवेदम सर्वम इतिदोज्य प्रश्नोपरिषद में भी हे सत्यकाम यह ओंकार ही पर और अपर ब्रह्म है इस प्रकार उपक्रम करके यह कहा है कि जो ओम इस तीन मात्रा वाले अक्षर से परम पुरुष का ध्यान करता है वह मुक्त हो जाता है यजुर्वेदी आरण्यक में कहा है ओम बस यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है तथा छांदोग्य का कथन है जिस प्रकार सब पत्ते शंकु पत्ते की नसों से व्याप्त होते हैं उसी प्रकार ओंकार से संपूर्ण वाणी व्याप्त है यह सब कुछ ओंकार ही है ओम ओमितेतक्षर इदम सर्वपक्रम्य प्रणवों परम ब्रह्म प्रणवश पर स्पृत अपूरो नरोपर प्रणव सर्व प्रणवोश्यादि एवम् प्रणवम् मध्यमस्त प्रणव व्यश्नुते तदनम प्रणवं श्रीस्वर विद्यासर्वृद स्थित सर्व्यानमकार मीरो न शोचतीमात्रोनपात्रवैत्योपिव ओंकारो विदिणेतरो ज इत्यन्ता मांडुक्योपनिषद मांडुक्योपनिषद में भी ओम या अक्षर ही सब कुछ है इस प्रकार उपक्रम करके प्रणव ही अपर ब्रह्म है और प्रणव ही पर ब्रह्म कहा गया है वह अपूर्व अनंतर और अबाह्य है अर्थात उससे पहले पीछे या बाहर कुछ भी नहीं है और उसका कोई कार्य भी नहीं है वह प्रणव अव्य है प्रणव ही सबका आदि मध्य और अंत है प्रणव को ऐसा जानकर फिर उसी को प्राप्त हो जाता है प्रणव ही को सबके हृदय में स्थित ईश्वर समझे सर्वव्यापी ओंकार को जान लेने पर धीर पुरुष शोक नहीं करता जिसने मात्राहीन और अनंत मात्राओं वाले द्वैत शून्य कल्याण स्वरूप ओंकार को जान लिया है वही मुनि है और कोई नहीं यहाँ तक ऐसा ही कहा है ओम तदब्रह्म तदवायु ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम ओम तत्सम इत्यादिश्रुति इसके सिवा वह ओम ही ब्रह्म है ओम ही वायु है ओम ही आत्मा है ओम ही सत्य है ओम ही सब कुछ है इत्यादि श्रुतियों से तथा ओम ओमकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मास्मर ये दें परमा यद्यते यो यदक्षर वेद विदो वदीशंति यदीतरागा यदीक्षनों ब्रह्मचर्य जरंति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षेथमसुक्रभास्म शूर्यो प्रणव सर्वेदेशु शब्दे पौरुषम महर्षीण भृगृहम गिरामस्कम्क्षर यं जप यज्ञों स्वराण मिपा जो पुरुष ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण कर मुझे इस मनन करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है जिस अक्षर ओंकार का वेदज्ञ जन बखान करते हैं जिसमें विरक्त जन प्रवेश करते हैं तथा जिसे प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं वह पद तुम्हें संक्षेप से बताता हूँ हे कुंती पुत्र जल में मैं रस हूँ चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ संपूर्ण वेदों में प्रणव हूँ आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ मैं महर्षियों में भृगु हूँ वाणी में एकाक्षर ओंकार हूँ यज्ञों में जप यज्ञ हूँ तथा स्थावरों में हिमालय हूँ आद्यम चयक्षर ब्रह्म त्रयी यहां एकाक्षरम पर प्राणायाम परम तप त्र्यक्षर तीन अक्षर वाला ब्रह्म ओंकार ही आदि में जिसमें है जिसमें वेद तय स्थित है एककाक्षर ओंकार ही पर ब्रह्म और प्राणायाम ही परम तप है प्रणवाद्याश्रयद प्रणवे सर्वं पर्यवस्थितांग प्रणव सर्व तस्मा प्रणव अभ्यसे इत्यादिस्मृतिश विश्वशब्देनोकार वाच्य वाचक वाच्यवाचक योरत्यंत भेदाभावात्व मितोकार एव ब्रह्मित्यर्थः तीनों वेद प्रणव से आरंभ होने वाले हैं और प्रणव में ही समाप्त हो जाते हैं संपूर्ण वाणी मात्र प्रणो रूप है इसलिए प्रणव का अभ्यास करें इत्यादि स्मृतियों से भी विश्व शब्द से ओंकार का ही निरूपण किया गया है क्योंकि वाच्य और वाचक का भेद नहीं होता इसलिए तात्पर्य है कि विश्व ओंकार ही ब्रह्म है सर्व खद ब्रह्म तज्जानी शाद्तपासीसीतुबस्माद विकार जाता ब्रह्म तज्वाद तल्वाद्वाच नर्वस्वैकागादी तस्मात्त उपासिता इति श्रुतः है यह सब निस्संदेह ब्रह्म ही है क्योंकि उसी से उत्पन्न होता उसी में लीन होता और उसी में चेष्टा करता है इस प्रकार शांत भाव से उपासना करें इस श्रुति से यह बतलाया गया है कि यह संपूर्ण विकार ब्रह्म ही से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्म ही में लीन होने के कारण और उसी में चेष्टा करने के कारण ब्रह्म ही है इस प्रकार सब एक रूप होने से इनमें रागादिदोष संभव नहीं है इसलिए शांत भाव से उपासना करें। श्रूयताम धर्म सर्वस्वय श्रुवाचार्यता आत्मा निकूला परेशान समाचार धर्म का सार सर्वस्व सुनिए और सुनकर उसे हृदय में धारण कीजिए जो कार्य अपने प्रतिकूल हो उनका दूसरों के प्रति भी आचरण नहीं करना चाहिए आत्मौपम सर्व पश्यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत हे अर्जुन जो योगी सुख और दुख को अपने ही तरह सर्वत्र समान देखता है मेरे विचार से वही परम योगी है निर्गुण परमात्मात्रेहे व्याप्य व्यवस्थित तमहम ज्ञान विज्ञे नावमटे न लंघेय भूत हनुमानी भीम से ने हनुमान जी से कहा है इस देह में निर्गुण परमात्मा ही व्याप्त होकर स्थित है उस ज्ञान गम्य परमात्मा का मैं अनादर और लंघन नहीं कर सकता हूँ यदि मैं शास्त्रों द्वारा उस भूत भावन परमात्मा का अनुभव न करता तो हनुमजी के लंगन के समान तुम्हें और इस पर्वत को भी लांग जाता बद्ध भूतानि बद्धवैराणी भूता चेत शोच्यान्न्योतिमोन व्याप्ता मनीषिणा एक तुशा दैत्या विकलपा कथिता कृत्वा क्यूपगम तत्र संेप श्रूयता विस्तार सर्वूत सर्विद्रष्टव्यम आत्मतस्मेदे नचक्षण समुसृज्यासुरं तस्मा तथा व्यम तथा यन करमो यथा प्राप्सम निवृत्ति प्रहलाद दैत्यपुत्रों से कहते हैं यदि जीव आपस में वैर बांधकर एक दूसरे से द्वेष करते हैं तुम्हें देखकर बुद्धिमानों को अर्थात उनके लिए इस प्रकार शोक करना चाहिए कि ओह ये अत्यंत मोहग्रस्त हैं हे दैत्य गण ये सब मैंने एक पथ को स्वीकार करके भेद वालों के साधन विषयक विकल्प बतलाए अब तुम मुझसे उन सब का सार सुनो यह संपूर्ण संसार सर्वरूप विष्णु का विस्तार है इसलिए बुद्धिमानों को इसे आत्मा के समान अभिन्न भाव से देखना चाहिए इसलिए तुम और हम अपने आसुरी भाव को छोड़कर ऐसा प्रयत्न करें जिससे शांति को प्राप्त हो सर्वत्र दैत्या समतामुपेत समत्व हे दैत्यगण सर्वत्र समान भाव रखो क्योंकि समता ही श्री अच्युत की आराधना है न मंत्रीस्ता नैसर्गीिकोम प्रभाव सामें सच्च्युतृती अनेषा जोन पापा चिंत्यात्मनो यमस्ता हेत्भा विद्यते कर्मण मनसावाचा परपीड़ा करो तबीजन्म फलति प्रभूत तशुभम सोहम न पापमीक्षा न कौमी वाला वह चिंतयन सर्वूतस्थ आत्मनपी चव शीर मानसवाघ्यम दवम भूतभव तथा सर्वचि तस् में कमं सर्वु भूतेषु भक्तिरभ्यचारिणी कर्तव्या पंडित अर्वभूतमय हरि प्रहलाद जी अपने पिता से कहते हैं एक तार्त मेरा यह प्रभाव न तो किसी मंत्रादि के कारण है और न यह मुझमें स्वाभाविक ही है यह तो जिस जिसके हृदय में श्रीहरि विराजमान है उस उसके लिए साधारण बात है हे तार्त अपने ही समान जो दूसरों के लिए भी अनिष्ट चिंतन नहीं करता कोई हेतु तो न रहने के कारण उसे पापों का फल रूप दुख नहीं होता जो पुरुष मन वचन या कर्म से दूसरों को दुख देता है उस पाप कर्म रूप बीच से उसे पुनर्जन्म और अत्यंत अशुभ प्राप्त रूप फल होता है किंतु मैं अपने हृदय में और समस्त प्राणियों में विराजमान श्री केशव का स्मरण करता हुआ न किसी का अनिष्ट चाहता हूँ न करता हूँ और न कहता ही हूँ इस तरह सर्वत्र समान चित्र रहने वाले मुझे शारीरिक मानसिक वाचिक दैविक अथवा भौतिक दुख कैसे प्राप्त हो सकता है इस प्रकार श्रीहरि को सर्वभूत में जानकर पंडितों को समस्त प्राणियों में अविचल भक्ति करनी चाहिए साम चोप प्रधानम भेद दंड तथा परऊ उपाजा कथित हेते मित्रादी नाम न पश्यामि साध्याभावे तानैवाह पशा मित्रादिस्ताक साध्या महाभ जगन्मये प्रयोजन गोविन्दे जगन्मे मित्रकथा गोविंदे मित्र मित्रकुता जटाण अवेकानासुराणमी प्रभो भाग्यभोग्याज सत्या नीतिमता तस्मातेत पुण्यु या ईक्षेन्महतीि यव्यम समत्वे च देवा निर्माणम अक्षता देश मनुष्या पशव पक्षिश्शरी शिपादनंद विषोभिंडास्थितिता सर्व जगस्वर जम द्रष्ट्यम आत्मवद यूपे एवं ज्ञाते स भगवान अनादि परमेश्वर प्रसिद्त तस् प्रसन्ने क्लेसम दान दंड और भेद ये सभी उपाय शत्रु मित्रादि को वश में करने के लिए बताए गए हैं किंतु पिताजी क्रोध न कीजिए मुझे तो कोई शत्रु मित्रादि दिखलाई ही नहीं देते अतः हे महाबाहो जब कोई साध्य ही नहीं है तो साधन से क्या लाभ हे तात् सर्वभूतात्मक विश्वरूप जगतप जगतपति परमात्मा गोविंद वे शत्रु मित्र आदि भाव की बात ही कहाँ है हे प्रभो ये राज्यदि तो भाग्य से प्राप्त होने वाले हैं ये तो मूर्ख अभिवेकी दुर्बल और अनित मानों को भी प्राप्त होते देखे जाते हैं इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो वह पुण्य संपादन का प्रयत्न करे और जो मुक्त होना चाहे वह समत्व के लिए प्रयत्न करे देवता मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष और सर्प आदि सब अनंत विष्णु भगवान के ही रूप हैं। ये पृथक पृथक स्थित से दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में एक ही हैं। ऐसा जानने वाले को यह संपूर्ण स्थावर जंगम जगत अपने समान ही देखना चाहिए क्योंकि यह विश्व रूपधारी विष्णु ही है ऐसा जाल लेने पर वह अनादि और अविनाशी परमेश्वर प्रसन्न होता है तथा उसके प्रसन्न होने पर संपूर्ण क्लेशों का क्षय हो जाता है पातंजलि योगदर्शन साधनपाद सूत्र में तीन में कहा है अविद्या अस्मिता राग द्वेश अभिनिवेशा क्लेशा अर्थात अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश ये पांच क्लेश हैं